सुरत प्यारी जग में क्यों अटकी सूरत प्यारी जग में क्यों की यह तो देस तुम्हारा नाही यह तो देस तुम्हारा नाहीं भोगन संग यहा भटकी भोगन संग यहा भटकी मनैंद्रिका सगत्यागो मनैंद्रिका संगत आगो सुरत करब सुनतट की सूरत करो अब सुन तट की सुरत करो अब सुन गुरु दयाल से ले उपदेशा गुरु दयाल से ले उपदेशा धुन संग सुरत रहे लटकी धुन संग सुरत रहे लटकी झाँ को चढ़ कर गगन अटारी झाँ को चढ़ गगनयाटारी करमन की फू टे मटकी झाँको चढ़ कर गगनयाटारी करमन की फू टे मटकी गुरुपद परस मगन होय चित्त में गुरुपद परस मगन हो चित में वहां से सूरत अधर सट की वहाँ से सूरत अधर सट की गुरुदयाल बिन कौन करावे गुरुदयाल बिन कौन करावे यह करनी अब निज घटकी गुरु दयाल बिन कौन करावे यह करनी अब निज घटकी काल कर्म से खूट छुड़ाया काल कर्म से खूट छुड़ाया माया ममता दही पटकी काल करम से खूट छुड़ाया माया ममता दही पटकी राधा स्वामी मेहर से लिया अपनाई राधा स्वामी मेहर से लियाय अपनाई खबर जनाई धुरपट की खबर जनाई मुहि धुरपटी की सूरत प्यारी जग में क्यों अटकी अच्छी बात कहा इन्होंने सूरत अर्थात आत्मा ये हमारी प्यारी आत्मा इस संसार में क्यों अटक गई इस संसार में क्यों अटक गई ये आत्मा ये तो शुरू में आदिकाल में परम चैतन्य थी दिव्य प्रकाश पुंज थी लेकिन इस संसार में आते ही अटक गई या? क्यों अटकी कारण है इस संसार का जाल काम क्रोध मद मत्सर यही कारण है जिससे आत्मा भटक गई और अटक गई भी संसार में अब इससे निकलना नहीं चाहती क्योंकि इतना विषयों से पूरित हो गई है मतलब इतना राग हो गया इस संसार से कि वह छोड़ना ही नहीं चाहती तो इसलिए कह रहे हैं कि यह तो देश तुम्हारा ना ही भोगन संग यहाँ भटकी यह देश हमारा नहीं इस आत्मा का देश ये काल देश नहीं है ये संसार नहीं है लेकिन यह तो देश तुम्हारा नहीं संतों का कहना है कि जीवात्माओं अर्थात आत्माओं का देश ये नहीं है ये तो भोगों के कारण यहाँ भटक गई है काम कोर्द मोह मत्सर ये जो भोग हैं संसार के जो क्षणभंगुर भोग हैं जो क्षणिक भोग हैं उसमें अटक गई है भटक गई इसलिए यहाँ जा आके अटक गई है अब जन ही नहीं चाहती तो आगे कहते हैं कि मन इंद्री का संगति अगो ये इंद्रियों और मन का साथ छोड़ दो सूरत करो अब शून्य तट की उस शून्य तट मान का सूरत करो ध्यान करो अर्थात देह रहते विदेह हो जाओ फिर शून्य तट मिल जाएगा लेकिन जब तक हम अपने आप को देह और मन मानेंगे तो विषयों का साथ छूटेगा कैसे जब देह मन है तो विषय रहेंगी काम क्रोध लोग अहंकार रहेगा ही रहेगा लेकिन यदि शरीर रहते मन रहते हम शरीर और मन नहीं होते हैं और वो साधना और सत्संगता गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है ज हम ध्यान सत्संग करते जाएंगे गुरु की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे एक दिन शून्य हो जाएंगे फिर शरीर होते हुए भी मन होते हुए भी शरीर और मन नहीं रहेगा हम केवल और केवल और केवल ही एकमात्र आत्मा रहेंगे अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज रहेंगे फिर ये जो हमें फंसाए हुए हैं अब वो पास भी नहीं टपकने पाएंगे यही बात है कि सूरत करो अब शून्य तटकी वो शून्य अर्थात उस मानसरोवर जहां जाकर हम अपने निस्वरूप को अनुभव करते हैं उस तट के तरफ चले गुरु दयाल से ले उपदेशा धुनसंग सुरत रहे लटकी इसके लिए करना क्या होगा कि चाहे सदगुरु कोई भी हो सदगुरु होना चाहिए उसे उससे जो है उपदेश लेकर उसके बताए मार्ग पर चल कर, ध्यान साधना सत्संग करके यदि हम अपनी आत्मा को उधर ही लगाए रखते हैं उससे बिल्कुल लटकी रहते हैं एक तौर से अर्थात अपना संसर्ग बनाए रखते हैं तो एक ना एक दिन हम शून्य ज़रूर होंगे और सही रहते भी शून्य होंगे सब कुछ करते हुए भी शून्य रहेंगे इस प्रकार से हम अपने निजस्वरूप को बोध कर लेंगे तो झाँको चढ़कर गगन अटारी कर्मन की फूटे मटकी बिल्कुल सही कहा कि यदि शून्य में चल जाते हैं और उस अटारी को हम देख लेते हैं अर्थात निज स्वरूप उस नूरी स्वरूप आत्मा को देख लेते हैं तो सभी कर्म की गठरी फुट गई मटकी सभी कर्म छूट जाते हैं या यूं कह लें कि सभी कर्म के छूटने के बाद ही हमें वह अपना निस्वरूप प्राप्त होता है क्योंकि जब सभी संस्कार सभी जन्मों के जब कभी भी मनुष्य रहे सभी जन्मों के संस्कार इस साधना की अग्नि में जल कर भस्मसात होने के बाद ही दुख और तकलीफ की अग्नि में जलकर समाप्त होने के बाद ही हमें हमारे अंदर पवित्रता आती है और शून्यता आती है तभी हम अपने निस्वरूप को बोध कर पाते हैं तो कर्मन की फूटे मटकी वहां वो करते हुए भी अकर्ता रहता है और कुछ न करते हुए सब कुछ करने वाला होता है और सब कुछ करते हुए कुछ भी करने वाला नहीं होता अर्थात करता में अकर्ता और अकर्ता में कर्तापन का भाव बोध हो जाता है इसलिए वो निष्काम भाव से ही संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को धर्मानुकूल करते हुए और जीवन यापन कर और बिल्कुल शुद्ध रूप से अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है गुरु पद परम मग्न हुए चित्र में वहाँ से सूरत अधर शट अब इस प्रकार जब गुरुपद परस जब ही गुरु के पद का स्पर्श हो जाता है अर्थात गुरु का बोध हो जाता है गुरु के दिव्य स्वरूप का अनुभव हो जाता है तब मगन हुए चित्त हृदय में एक आनंद की लहर छा जाती है और वह हमेशा सूरत में ही सट के रहता है अर्थात आत्मा में ही अवस्थित रहता है अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज में ही अवस्थित रहता है भले संसार में शरीर है वो अलग की बात है लेकिन उसका निवास तो शून्य में होता है वो सूरत के साथ होता है ऐसा हो जाता है हाँ तो गुरु दयाल बिन कौन करावे यह करनी अब निजट की कह रहे हैं कि स्थिति लावरबदी बिना गुरु कृपा से कौन करा सकता है कोई नहीं करा सकता है सदगुरु ही एक ऐसा शख्स है इंसान है इस संसार में जो किसी भी जीव को यदि वह पूर्ण श्रद्धा विश्वास आस्था से इधर चलता है और सदगुरु को निरंतर चिंतन मनन ध्यान करता है तब उसकी कृपा से ही हम शरीर रहते निःशरीर होते हैं और ये कर्मों की गठरी और मटकी फूटती है तब हमें अपने निस्वरूप का बोध होता है काल कर्म से खूट छुड़ाया माया ममता दही पटकी उस स्थिति में जो काल का खूटा गड़ा हुआ है हमारे खूंट को पकड़े हुए है काल नहीं वो कहते हैं खूँट पकड़ा है जिधर जाओ उधर वो है साथ में जिधर चाहता है उधर घुमा देता है वो खूंट पकड़े हुए लेकिन जब इस में आएंगे तो उससे खूंट हमारा छूट गया अब हम उससे अलग हो गए हैं अब वो खूंट जो पकड़े था पकड़े हुए है वो खूंट छूट जाता है सम परले आहेलना है, है तो चलो बाई चल रहे हैं, क्या करना? वो तो पहले ही चला गाय क्या मरणा आहे जो महामृत्यु कोत होतो मर गया है, बस श्वास चल रही है, आहे प्रारब्धानुसार औरम आले परी चला जाता है काम खतम होता इली काल की कालक्रम से खूंटोडाया मया ममता दही पटक आहे माया ममता पटक द्या खम हो ग और काल से भी कूट छोड़ा चुका है अर्थात वो दिव्य नूर है दिव्य प्रकाश पुंज है बस ऐसा हो जाता है तो राधा स्वामी मेहर से लिया अपनाई राधा स्वामी अर्थात गुरु अर्थात सदगुरु कृपा करके जिसे अपना लेते हैं और अपना लेते हैं उनकी उन्हीं के माध्यम से अपनाते हैं जब समर्पण घटित होता है सिर्फ समर्पित हो जाते हैं वंशावाचार कर्मणा से तब वो अपना लेते हैं तो खबर जनाई मोहि धूरपट की उसी व्यक्ति को उसी साधक को उस धूलपट अर्थात जो सबका केंद्र है अर्थात वह निर्वाण वह अनाम जो है उसकी खबर हो जाती है खबर जनाई मुही धूरपट की जो धूर है जो धूरी है जो सबका केंद्र है समस्त अंड ब्रह्मांडों का केंद्र है सम्पूर्ण जगत सम्पूर्ण पृथ्वियाँ स्थल तमाम जितनी भी चीज़ें उसी का एकमात्र प्रसारा है सबका धूर केंद्र वही है उसकी खबर पता चल जाती है बस वो सदगुर कृपा से ही संभव है ठीक फिर उसका इस संसार में या किसी संसार में आना जाना बंद हो जाता